ज्ञान संयमान संयमान भोजन संयमान संयम करना सूर्य में संयम करने से भुवन का ज्ञान होता है सूर्य में संयम करने से समस्त भुवनों का ज्ञान होता है भुवन का लुक है तो सूर्य में संयम करने से सभी लोगों का ज्ञान होता है इस सूत्र के भाष्य की समाप्ति में सूर्य का किया सूर्य द्वार सूर्य द्वार में संयम करने से क्या होता है समस्त भवनों का ज्ञान होता है सूर्य का अर्थ सूर्य द्वार भाषकार में किया है सूर्य द्वार क्या है सूर्य का भाग है या और कुछ है ये वही बताया जाएगा ठीक है तो ये सूर्य में संयम करने से समस्त लोगों का ज्ञान हो जाता है बहुत लोग है ना दस प्रस्तारा भुवन होता है लोक एक करते विस्तार विस्तारा कर भूनों का विस्तार भूनों का विस्तार ध्यान देंगे एक ब्रह्मांड में चतुर्दश लोग होते हैं सब सप्तलोक ऊपर के सप्तलोक नीचे के ऐसा कितने चौदह लोग होते हैं चौदह भुवन होते हैं एक ब्रह्मांड में ऐसा तो अनंत ब्रह्मांड कहे गए है एक ब्रह्मांड की स्थिति है और अभी तो जो मनुष्य तो एक बुल का ही पूरा पता नहीं लगा पाता है।, है और तो कुछ कहीं नहीं जा सकता है पूरा संसार है तो ऐसा आनंद है ना उसमें शास्त्रों में आता है जिसको पुराण में जैसे जल में बुलबुले समझते हो पानी होता इसे। उसको दुद दुद दुद है उसको बुदबुद कैसे समझते है की जैसे वो बुद्ध बुद्ध के समान अनंत ब्रह्मांड युग पद उत्पन्न कर हैं भगवान उत्पन्न हो जाते हैं तो अब ये के ब्रह्मांड में होते हैं चतुर्दश भा करों का विस्तार लोकों का विस्तार इसके आगे डेस है सब तो प्रस्तारा के आगे डेस कर देना अच्छा है भूलो का विस्तार बता रहे हैं की सप्त लोगों की में क्या बताते हैं सप्तु पहले तो लोग बताएंगे फिर सब्त तो लोग बताएंगे तो हो जाएगा तो सब तो लोग अर्थ हो जाएगा कि चौदह लोगों में ऊपर के साथी हैं सात लोग ये तत्रे अभी है, तत्र है, उन सातों लोगों में अभीची एक नरक का नाम है सबकी अपेक्षा नरक में भी कई प्रकार के नरक हैं तो सबकी अपेक्षा नीचे स्थित नरक का क्या नाम है अभी की। अभी की। और नरक जो है ये पृथ्वी का ही एक भाग माना जाता है ये मतलब ये भूलोक के बराबर है पृथ्वी लोक के बराबर है और पृथ्वी से दक्षिण दिशा में माना गया है पृथ्वी से दक्षिण दिशा में नरक माना गया है तो अवीची है कि सब की अपेक्षा नीचे स्थित नरकों में सभी नरक की अपेक्षा नीचे स्थित कौन सा नरक है अविची तथों में अविची नामक नरक से लेख है का क्या है लेख सातों में अवीची नामक नरक से लेकर मेरु पृष्ठमे सुमेरु के तल पर्यंत सुमेरु के कृष्ट भाग भाग या सुमेरु के तल इस भूलोक है भूलोक के मतलब पृथ्वी लोक है, है मतलब पृथ्वी लोक, लोक है तो वहां से लेकर मतलब ये नरक भी तो आगे गया आखिर पृथ्वीलोक में वहां से लेकर बोला न वो उसको छोड़कर के लेकर करके हाँ तो इसके पृथ्वी का ये एक भाग माना जाता है जबकि पृथ्वी के दक्षिण में है इसलिए आगे ध्यान देंगे कि अवीसी नामक नरक से लेकर का से लेकर अवीसी नामक नरक से लेकर के सुमेरु का पृष्ठ भाग पृष्ठ भाग अर्थ है तल भाग है। जैसे आप पर्वत के ऊपर चढ़ जाइए ऊपर तो चढ़ के उसको क्या कहेंगे पृष्ठभाग के तो पृष्ठभाग अर्थ यहाँ पे तल भाग है पिछला भाग नहीं बल्कि तल भाग कि सुमेरु से लेकर के नहीं कहा अविची नामक नरक से लेकर के मेरू के तल भाग पर्यंत यह पृथ्वी लोक है आगे देखेंगे मेरू पृष्ठ आरभ और सुमेरु के भाग से आरम्भ के वही भाग भी सुमेरु के भाग से आरंभ करके आज कर हुआ हुआ ध्रुव लोक पर्यत कहा ध्रु लोक पर्यंत अंतरिक्ष लोक है अंतरिक्ष लोक को देखिए ग्रह नक्षत्र सारा ग्रह नक्षत्र और सारा आदि युक्त आश्चर्य में अंतरिक्ष लोक है आश्चर्य विचित्रकार से आश्चर्य में अंतरिक्ष लोक है अंतरिक्ष लोक किससे युक्त है ग्रह नक्षत्र और तारा से ग्रह जैसे कि सूर्य ग्रह है सूर्य सोम और मंगल बुद्ध शुक्र ये सभी क्या है राहु केतु ये सभी ग्रह हैं आकाश में ग्रह दिखाई देते हैं कोई शुक्र बुद्ध गुरु सबका समय है कौन कब गुण होता है आकाश में सभी ग्रह स्थित है और नक्षत्रा नक्षत्र कितने में और नक्षत्रों से ग्रह नक्षत्र से अपरिक्त जो है उनको क्या कहते हैं तारे ठीक है तो ग्रह नक्षत्रा से युक्त विचित प्रकार से आश्चर्य ग्रह नक्षत्र तथा तारा से युक्त आश्चर्य अंतरिक्ष लोक है अब ध्यान देंगे सुमेरु के स्तल से आरम्भ करके तो तलभाग सब तो बताया पृथ्वी लोक और उसके वहीं से जुड़ा हुआ वहां से लगा हुआ कुछ ऊपर का हिस्सा होगा ऐसा मतलब है तो पृष्ठभाग से आरंभ करके स्थल भाग से आरंभ करके तल से कुछ ऊपरी हिस्सा हो सकता है इसका मतलब दोनों के बीच में आता है सुमेरू के पृष्ठभाग पृथ्वी लोक की वहाँ समाप्ति और अंतरिक्ष की शुरुआत पृथ्वी लोक की समाप्ति है और अंतरिक्ष की शुरुआत है वहाँ से तो ये अंतरिक्ष लोक है तो ये अंतरिक्ष लोक देखो देखिए सुमेरु के तल भाग से आरंभ करके गुरु लोक पर्यंत ग्रह नक्षत्र तथा तारा आदि से तारा संयुक्त आदि नहीं है ग्रह नक्षत्र तारा संयुक्त आक्षर में अंतरिक्ष लोक है तो जो सप्त तो गहतियां है ना भू के बाद क्या है भूवा तो ये भूअर लोक किसको कैसे अंतरिक्ष लोक को है ना और तत्पर उससे पर किस्मात्पर अंतरिक्ष लोकात्पर अंतरिक्ष लोक से पर तत्पर पाठे आ गए तत्पर का अर्थ अंतरिक्ष लोक से पर स्वरलोकहा स्वरलोका का अर्थ है ये लोक है उससे पर क्या है लोक है अंतरिक्ष लोक तत्पर पंच विदा स्वर लोकहा अंतरिक्ष लोक से पर पांच प्रकार का स्वर्गलोक है स्वर्गलोक कितने प्रकार का उससे सर स्वर्गलोक पांच प्रकार वाला है तो अभी दो लोग हुए ना एक हुआ भूलोक मतलब पृथ्वी लोक, लोक भुआ लोक अंतरिक्ष लोग हो गए ना और पांच प्रकार वाला स्वर्गलोक तो कुल कितने हो जाएंगे जो स्वर्ग लोग को पांच जोड़ दोगे तो भूलोक अंतरिक्ष लोक और पांच प्रकार का स्वर्गलोक तो सात स्वर्ग तो? हो जाएंगे जो त्रिलोकीय शब्द कहा जाता है ना त्रिभुवन या त्रिलोक तो इसी अभिप्राय से कहा जाता है पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक और ऊपर के सभी पांच लोगों का एक नाम क्या हो गया स्वर लोक स्वर्क ऐसा अब जो दो लोग तो क्रम से बताए पृथ्वी लोक अंतरिक्ष लोक अब अब तो पांच में से भी जो है ना आप सबको अलग अलग बताएंगे की तृतीया लोक का महेंद्रा तो महेंद्र का पृथ्वी लोक है महेंद्र मतलब मान जा तो इंद्रिया रविन्द्र का महान इंद्र का तीसरा लोक है किसकी अपेक्षा तीसरा हाँ स्व की है ना स्व की अंतरिक्ष नहीं स्व नहीं स्वा तीसरा स्वलोक है तीसरा क्या है किसकी अपेक्षा अंतरिक्ष लोक की अपेक्षा है ना अंतरिक्ष लोक लोक की अपेक्षा तीसरा क्या है स्वलोक है स्वलोक मतलब ये स्वर्गलोक है ठीक है ये स्वर्गलोक है तीसरा आपसे तुल था प्राजा प्रत्यो महार लोक चौथा चौथा प्रजापति का महरलोक है जो महरलोक महा, महा। प्रजापति का महा ये क्या है है, भूर स्वा महा, आता है ना चुंद बनाओ तो प्रजापति देवता मतलब प्रजा की वृद्धि करने वाले महर्षि जो दक्ष आदि है ना उनके लोक को है। कहते हैं ये चतुर प्रजापति चतुर्थ प्रजापति देवताओं का के चतुर् प्रजापति देवताओं का महालोक है चतुर्थ हो गया अब कितने बचे ऊपर के तीन फिर भी तीन प्रकार का ब्रह्मा का लोक है तीन प्रकार का ब्रह्मा का लोक है अब यथा हुआ जैसे जन लोक तपोलोक और सत्यलोक भू स्वा जन तपह और सत्य तो ऊपर के पांच लोगों का पहले एक नाम क्या दिया पांचों का एक नाम स्वर्लोक है ना और वैसे तीसरे लोग को स्वर्लोक कहा जाता है पर मिलाकर भी स्वर्लोक कह गया है चत्रोक कहा जाए मिलाकर स्वर्लोक लोग और तीसरे लोग का नाम क्या है स्वर्लोक और चतुर्थ का धार है ना? और आगे वाले तीन का मिलाकर एक नाम क्या किया ब्राह्मो है ना मिलाकर एक नाम है ब्राह्मोक अलग अलग क्या है जन लोका तकोलोका और शत्रो का एक श्लोक आ रहा है जिसमें की एक साथ सभी लोकों के नाम दिहाये हैं। ब्रह्मा त्रिभूमिको लोका ब्रह्मा का, का लोक त्रिभूमिका करके तीन रूपों वाला है तीन भूमियों वाला है या तीन रूपों वाला है ब्रह्मा का लोक तीन रूपों वाला है तीन तो तीन रूपों वाला कौन कौन हुआ लोग उन ब्रह्मा लोका करते है ब्रह्मा का लोक तीन रूपों वाला है तथा प्रजापत्य तथा महान महान तथा महंत राज्य तथा कर अध्य कर लेना मतलब उसके नीचे तथा कर अधा नीचे ऊपर तीन लोग होंगे ना गए नहीं है, उसके है। अधा उसके नीचे प्रजापति का महान लोक है उसके नीचे प्रजापति का महान लोक है महान लोक को ही क्या बताया ऊपर महारोक क्या बताया महारोक तथा आधा उसके नीचे प्रजापत्या महान प्रजापति का महान लोक है या महर लोक है लोक है अब उससे कितने लोक हो गए तीन एक चार है उसके नीचे महेंद्र स्व उसके नीचे महेंद्र देवता का लोक है महेंद्र देवता का लोक है उसके नीचे महेंद्र देवता का स्व कितनी उत्तर उसके नीचे महेंद्र देवता का लोक स्व इस नाम से कहा जाता है उसके नीचे महेंद्र देवता का लोक इस नाम से कहा जाता है दिवी तारा दिव्य अंतरिक्ष लोक अंतरिक्ष लोक में तारा होते हैं तारा तो सामान्यता सबका नाम है ना सबको भी तारा कह देते हैं तारक इसी का जो है ना मुसलमान क्या कहते हैं सितारे कहते हैं तार से ही सितारक सितार बन गया उनका सितारा तो अंतरिक्ष लोक में क्या है तारे हैं भू वि पृथ्वी लोक में प्रजा है प्रजा से जितने यहाँ पर है ना जीव जंतु पृथ्वी लोक में प्रजा रहती है संग्रह श्लोक यह संग्रह श्लोक है सबको इकट्ठा अच्छा बताने वाला श्लोक है एकत्रित बताने वाला श्लोक है यह सबको संग्रह करने वाला श्लोक है दिचे ऊपर उपरी निविष्टाण महान नरक घूमयात्र हो जाएगा सात लोगों लोको, में प्रथम भूलोक में सात लोगों में प्रथम कौन है भूलोक में तो पत्रकार हो जाएगा सात लोगों में प्रथम भूलोक में तो भूलोक में क्या है वो देखिएगा सात लोगों में प्रथम भूलोक में तो भूलोक में आपकी अविचे ऊपर ऊपर निविष्ट कहा अविची से ऊपर ऊपर स्थित अविची नरक है ना तो नीचे स्थित है ऊपर ऊपर स्थित छह महान नरक भूमिया है छह बड़े बड़े नरक भूमिया है या छह बड़े बड़े नरक स्थान छह बड़े बड़े नरक स्थान अवीची से ऊपर छह बड़े बड़े नरक स्थान है तो नरक कितना अविची कितना हो जाएगा सातवा नरक तो नरक के साथ भी लेकिन बराबरी माने के के से दक्षिण में गणना जो लेकर बोला इस पृथ्वी लोक से दक्षिण है तो ये अवीसी से ऊपर छह बड़ी बड़ी नरक भूमिया स्थित है कौन कौन है तुम नीचे लगाइए बड़ी बड़ी नरक भूमिया इससे कितनी नरक हो जाएंगे भूमि का प्रतिष्ठा सबके साथ कर देंगे घन प्रतिष्ठा सलील प्रतिष्ठा अनल प्रतिष्ठा और अनिल प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा आकाश प्रतिष्ठा और समाह प्रतिष्ठा घन से लेकर समस्त पर्यत पदों का ध्वंध समाप करके और तेसू प्रतिष्ठा इस प्रकार पृथ्वी घन का क्या है पृथ्वी तो यहाँ ध्यान देने कंकड़ तथा पाषाण में पृथ्वी में स्थित कंकड़ में कंकण तथा पाषाण में पृथ्वी में इसके से महाकाल अर्थ महा है महाकाल नामक महान नरक भूमि है महाकाल आगे लिखा है ना तो घन प्रतिष्ठा करते है कंकड़ तथा पत्थर में कंकड़ तथा पाषाण में स्थित प्रतिष्ठा करते घन प्रतिष्ठा करते कंकड़ तथा पाषाण में पृथ्वी में स्थित महाकाल नामक महान नरक भूमि है दूसरा देखेंगे सली प्रतिष्ठा करते है की यहाँ जल में स्थित जल में स्थित अम्बरीश ना नामक महान नरक भूमि है कितनी नरक भूमि होगी दो अनल में स्थित मतलब अग्नि में स्थित अग्नि में स्थित रउडो नामक महान नरक भूमि है अनिल मतलब वायु खूब तूफान आता है वहाँ वायु प्रचंड हाँ अनिल अनल नामक क्या है कि अनल में स्थित रउड़ो नामक महान नरक भूमि है रउड़ो आएगा ना और अनिल का वाय अनिल में स्थित महादो नामक महन नरक महान नरक भूमि है आकाश में आकाश स्थित बिल्कुल शून्य स्थान आकाश में स्थित कालसूत्र नामक महान नरक भूमि है और तम में स्थित अंध कामित्र नामक महान नरक भूमि है तम में स्थित बिल्कुल अनेरा ही अनेरा है विस्तार जानना हो तो विष्णु पुराण पढ़िए भगवत पुराण पढ़िए यहाँ विस्तार से बुढ़े ब्रह्मांड का पाताल का और नरक का पृथ्वी का सबसे वर्णन विस्तार से किया गया है विष्णु पुराण अब देखिएगा नरक तो ऐसा है कि इस भू में किसी भी प्रकार जिन कर्मों का फल नहीं होगा जा सकता है मतलब कर्मो का जो फल किसी भी नहीं भोगा जा सकता है यहाँ भी बड़े बड़े संकट आते बड़ी समस्याएं बड़े, बड़े दुख तो तो किसी भी प्रकार ही होगा जाता है नरक बहुत प्राप्त होता है किसी भी तो तो किस भोगा जाएगा आगे ना यह जिन नरक भूमियों में छह बड़ी नरक भूमि बताई गयी ना क्षेत्र गणना भी हो गयी जिन महान नरक भूमियों में अपने कर्म से अर्जित अपने कर्म से अर्जित दुख का अनुभव करने वाले कहा यत्र जिस महान भूमि में अपने कर्मों से अर्जित दुख का अनुभव करने वाले प्राणी कष्टम कष्ट कष्ट दीर्घम आयु आक्षिप्त दीर्घम आयु आयु दीर्घम है लंबी आयु प्राप्त करके आक्षिप्त करते प्राप्त करके उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होते हैं या पहुंचते हैं कहा पहुंचते हैं पुत्र मृतभूमि ठीक है तो यहाँ पर सातो ले लेना सहित साथ ले लेना है और अब आप देखेंगे पे अभी एक ठीक है, देख लेंगे ले लेना यत्र करते है जिन मृत भूमियों में अपने कर्मों से अर्जित दुख का अनुभव करने वाले दुख ले लेना करते है दुख का अनुभव करने वाले प्राणी कष्टदायक दीर्घ आयु को प्राप्त करके उत्पन्न होते हैं। अब देखेंगे तो अभी क्या बता दिया? अभी लोग बता, के। नरक भी बता दिया? दिया ये सात पृथ्वी के अंतर्गत ही माना ना तो ये पुराणों में पृथ्वी से दक्षिण पृथ्वी से दक्षिण की माना गया है पर इन्होने के अंतर्गत लिया है ठीक भी हो आगे तथा यहाँ पर है अभी ऊपर क्या चल रहा है नरक चल रहा है ना सार्थ कर लेंगे उससे नीचे ऐसा करना ठीक रहेगा उन नरकों से नीचे उन नरकों से या पृथ्वी लोग से नीचे भी कर सकते हैं नरक से नीचे या पृथ्वी लोग से नीचे क्योंकि नरक भी पृथ्वी लोग का भाग हो गया है ना कि पृथ्वी से नीचे या नरक से नीचे कुछ कर लेना और नरक भी लेना तो अभी की नामक नरक से नीचे है या तो पृथ्वी से नीचे महातल रसातल अतल सुतल वितल तलातल और पाताल नाम वाले सप्त पाताल है पातालों में भी एक एक का नाम क्या हो गया पाताल ठीक है महातल गिल्लो महातला, महातला रसातला अतल सुतला वितला और सलाकला और काटाल सतु ना पाताल नामक सप्त पाताल है ये जो नीचे जो पाताल है ना साथ इनमें भी बड़े बड़े पुण्य आत्मा जाते हैं बड़े बड़े पुण्य आत्मा जाते है, हैं वहाँ कहते हैं सूर्य केवल प्रकाश करता है सूर्य प्रकाश ही करता है उस गर्मी नहीं पहुंचा सकता है प्रकाश करेगा पर गर्मी नहीं कर सकता है चंद्रमा प्रकाश करेगा किसी ठंडी नहीं कर सकता है ऐसा वो भी बड़े बड़े पुण्य आत्मा जाते हैं बड़े सूर्यों से वो ऐसा कहते हैं पाताल करा जाता गया है निये बड़े बड़े पोगा नागो के लोग हैं नाग देवता नाग देवता नीचे देखते हैं बड़े बड़े अगले देखेंगे देखें। देखें। और भूमि यम अष्टमी भूमि एम अष्टमी सप्तः सात दीपों वाली या आठवीं भूमि सात दीपो वाली या आठवीं भूमि वसुमती नाम वाली है या ये या आठवीं भूमि किसकी अपेक्षा आठवीं भूमि नीचे सात हो गए ना और उसकी अपेक्षा ऊपर की आठवीं हो गयी ना अष्टमी के दिया पाताल का वर्णन प्राण में वो तो है। कि ये अष्टमी भूमि पाताल की पाता, सात पातालों की अपेक्षा ये अष्टम भूमि सात द्वीपों वाली है तथा वसुमती नाम वाली है वसुमती द्वीप किसमें सात है पृथ्वी पर कितने द्वीप है सात और वसुमती इसका नाम है सात द्वीपों के नाम इसी में आएंगे ध्यान रखना आगे ये द्वीप देखो कुछ अगले पैरा में सतस्त दिगुना द्विगुणा दुगुणा सात कुछ मगध पुस्कर दीपाह मिल सकता है तुमकी ततस् द्विगुणा दुगुणाह द्विगुणा द्विगुणा सात कुछ क्रुंच सालमल मगध पुस्कर द्वीपाहठव की नीचे या दसव की नीचे होगा की बारहार है हमारी तथा मगध पुस्कर दी मिल गया हाँ तो ये सात दीप है जो सात जीतने वाली पछली रही हुई है है अभी देखिएगा आगे एशिया यूरोप जो महाद्वीप पढ़ाए जाते है वो ये नहीं है, है ना एशिया यूरोप जितने महाद्वीप कहे जाते है ये एक जंग द्वीप में है एक ही द्वीप में पढ़ाए जाते हैं अब आगे देखेंगे ये कहा गया सुमेरुर मंथे पर्वत राज आकांक्षा ना पृथ्वी हो गई मतलब जिस पृथ्वी के मध्य में वो पृथ्वी चल रहा है ना यहा मध्य जिस पृथ्वी के मध्य में कांचना के कांचन में या सुवर्ण में पर्वत राज सुमेरु है यहा है पृथ्व्या पृथ्वी के मध्य में कांचनमय कर सुवर्ण में पर्वत राज सुमेरु है सुमेरु कैसा है कंचन में है मतलब सुमर्ण का ही बना हुआ है सुमर्ण का ही पहाड़ है वो कहाँ पर है पृथ्वी तो के मध्य में तो पृथ्वी के मध्य में जो है वो सुमर्ण का ही बना हुआ पर्वत है पूरा सुमर्ण का बना हुआ है तो लोग क्या लेंगे जब पूरा पूरा सोना ही चार होगा तो पहुंच ही नहीं पाएंगे और बड़े बड़े लोग ही सोच जा पाते हैं जिनकी ध्यान समा दी गई थोड़ी जाकर पहुंच सकते हैं शुरू लोग वहाँ पहुंच ही नहीं पाएंगे भी देवताओं का तो स्थान है पे। आगे देखेंगे सत्य करो में सुमेरु के लिए ऊपर आया था ना, हाँ सत्य कर्त है सुमेरो हु। सुमेरु के चार शिखर है। है हैं, चार हैं है सुमेरु पर्वत की वो कहते हैं राजा थे वे दूर रहे इस फटीचे हेमड़ी मयानी सिंहानी सब श्रृंगाणी मतलब सुनेरु के श्रृंग का शिखर सुनेरु के शिखर मया में, राजेत में, में, में, में।, राजेत में है ना आखिरी में राजतमय बैदूरमय स्फटिकमय और हिममणी में राजतमय का अर्थ है रजत चांदी है तो मतलब रजत का बना हुआ एक शिखर है उसका और दूसरा मड़ी का बना हुआ शिखर है बैदूर मढ़ी नीले रंग की होती है और बहुत ही मंगी है ये बैदूर मढ़ी में शिखर है दूसरा तीसरा शिखर कैसा है स्फटिक मढ़ी में है इस स्फटिक मणि में है और चौथा शिखर कैसा है मणि में शिखर है हेम मणि तो सुवर्ण को ही कहते हैं हेम मणि में शिखर है अब देखो आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है तो इसने योग दर्शन की मान्यता देती है योग दर्शन कितनी अच्छी बात बताता है तो इससे सुमेरु के कितने शिखर हो गए चार हो गए ना तो इसमें जो बैदूर वैदुरमढ़ी होती है नीली नील होती है ना तो सुमेरु पर्वत के चार दिशाओं में चार शिखर हैं तो दक्षिणी दिशा का शिखर है आपका बैदूर्म में नीला तो उस कारण से दक्षिणी दिशा में स्थित जो आकाश है सुमेरु से दक्षिणी दिशा में स्थित जो आकाश है वो नीला प्रतीत होता है क्योंकि बैदूर्म में जो शिखर है तो बैदुर में बैदूर् की बैदूर क्रांति से अनुरंजित होकर प्रभा से अनुर होकर के दक्षिणी आकाश कुमेरु से दक्षिण का आकाश कैसा प्रतीत होगा नीला।, नीला ऐसा आकाश रूप रही थे इस कारण नीला प्रतीत होता है ऐसा यूं ये बता जा रहा है उसमें नीला प्रतीत होता है आगे देखेंगे तत्र बैजूर प्रभा अनुरागुर प्रभा अनुराग नीलोत्पल पत्र श्यामो नकसो दक्षिणा तरह उन चारों शिखरों में शिखर एक थे ना तो बैदूर की कांति से अनुरंजित होने के कारण या बैदूर की प्रभा से अनुरंजित होने के कारण अनुरंजित करते क्या अनुर देखो क्या कहते हैं जपा कुसुम से अनुरंजित कौन हो जाती है स्पटित अनुरंज की क्रांति से कौन संबंधित है आकाश का दक्षिणी भाग दक्षिणी भाग किससे सुमेरु की अपेक्षा जो दक्षिणी भाग है आकाश का वो की वैजूर की कांति से अनुरंजित होने के कारण या बैदूर की कांति से संबंधित होने के कारण नील कमल के पंखुड़ी के समान श्याम वर्ण वाला नील उत्कल कहते नील कमल के समान पत्र कहते हैं पत्र समझते है उसके दल कमल के जो होते हैं ना भाग गुदाबी भी होते हैं इतने के तो उसको क्या कहते हैं दल या तो इसके लिए पत्र शब्द पंखुड़ी हेड़ी में कहते हैं की बैदूर की कांति से संबंधित नील कमल की पंखुड़ी के समान श्याम वर्ण वाला नब का दक्षिणी भाग है नब का दक्षिण हाँ नभ का दक्षिणी भाग है और ये सुमेरु से भी किधर पड़ेगा ये भाई आता जो तो है दक्षिण पड़ेगा है ना नब का दक्षिणी बाघ है तो इसीलिए कहा जाता है सुमेरु पर्वत यहाँ से उत्तर में है पृथ्वी से उत्तर में क्या है तो जितनी दृश्य पृथ्वी है सब जगह आकाश नीला दिखाई देता है पूरा ये क्या है उसमें सुमेरु से में है और यहाँ सबसे उत्तर में सुमेरु पर्वत है आगे देखेंगे पूर्व पूर भाग श्वेत है तो पूर्व भाग श्वेत है तो किसकी प्रभा से अनुरंजित होने के कारण आकाश का, का पूर्व भाग श्वेत हो जाएगा बोलो चार ना चार श्रेणी तो किसकी प्रभाव से अनुरंजित होने के कारण पूर्व भाग श्वेत हो जाएगा रजत है ना तो ऐसा लगाएंगे फिर राजद प्रभाव से अनुरंजित होने के कारण है राजद प्रभाव से अनुरंजित होने के कारण आकाश का पूर्व भाग ठीक आकाश का पूर्व कैसा है yes. तो ये भी जो आकाश का पूर्व भाग मतलब सुनेरू की अपेक्षा जो आकाश का पूर्व भाग है वो कैसा है ये तो सभी पूरा नीला ही दिखाई देता सब जगह yes. तो ये पूरा दक्षिणी में पूरा संचालित दिखाई और आगे कहा गया स्वच्छ पश्चिम तो स्वच्छ होगा कैसे स्फटिक स्फटिक के प्रभाव से अनुरंजित होने के कारण है? ए, सुमेरु से सुमेरु से पश्चिमी आकार का भाग स्वच्छ है लिखने प्रभात चंद्रन जी होने के कारण सुमेरु से पश्चिमी आकार का भाग स्वच्छ है कुरुंड काव है ना कुरुंड काव तो एक कुरुंड एक पुष्प का नाम है वो होता है पीरा वर्ण भटकटिया जानते हो भटकटिया होती है उसका इतना बड़ा बड़ा फल होता है तो पीला फूल होता है काटी वाला जंगल देखेंगे एक ऐसा लगाएंगे पे ये हेमणी है ना हेमणी कहते हैं सुवर्ण को और खास सुवर्ण की परंप्रभा से अनुरंजित होने के कारण सुमेरु का सुमेरु अपेक्षा आकाश का उत्तरी भाग क्या हेमढ़ी की प्रभा से अनुरंजित होने के कारण आकाश का उत्तरी भाग सुमेरु की अपेक्षा आकाश का उत्तरी भाग है कुरुंड के पुष्प के समान तीठ कांती वाला है आप है ना आप कि के के पुष्प के, के समान कांती वाला है कुरुंड पुष्प समान समानीत शांति वाला है तीत उड़ने वाला है लग जाएगा अच्छा तो चार चारों ऐसा हो जाता है दक्षिण पार्श्वे जम्बू चा जम्बूह अस्त दक्षिण पार्श्वे अस्व अस्त से रहना है यहाँ पर सुमेरु सु पर्वत के दक्षिणी भाग में क्या है जम्मू है सुमेरु पर्वत के दक्षिणी भाग में क्या है तो जम्बू द्वीप का आकार कैसा दिखाई देगा श्याम ने? तो कर दे मतलब ऐसा है ना कि श्याम कहते हैं काला को तो भगवान का भी श्याम वर्ण कहा गया है आकर्षक नील वर्ण है कि काला वर्ण है आकर्षक नीलाकर्षक है ना तो देखो, ये रंग है? है? भी दिनोत्तर संग्रह में कौन कौन आए हैं कौन कौन शुक्ल नील पीत रक्त हरित और पपी शुक्ल नील पीत रक्त हरित पपीस और चित्र इसमें अलग से कृष्ण आया है नहीं आया तो जो नील वर्ण है तो अत्यंत सघन नील वर्ण को कहते हैं कृष्ण वर्ण या श्याम वर्ण अत्यंत सघन या अत्यंत धनीभूत नील वर्ण को कहते हैं कृष्ण या श्याम वर्ण बताइए मुझे। तो ये जो तो श्याम है ये भी नील का एक भेद है तो जो भगवान को कहा जाता है श्याम तो वहाँ श्यामक नील होता है श्याम कट क्या होता है तो भगवान की कांति जो है वो नीलमणि के समान है ये है और रावण को के लिए कहीं इंतजाम आए तो कज्जल गिरीत के समान वाल्मीकिण में है कज्जल आख में लगाते जानते हो पहले सब लगाते थे आज कल हम देखते हैं कोई नहीं लगाता है बच्चों के काजल लगा थे और स्कूल में अगर पहले पहले यही देखते थे प्रार्थना में डंडे गिर करके आंख में काजल लगाया है जाएगी नहीं और नाखून काटाएगी नहीं डंडे मारते थे अब, अब जो है ना ये असर बता रहे चिन्ह काजल लगाना काजल लगाने से आखे नहीं खराब होती और बिना पैसे का है आई ड्राफ में कितना पैसा लोग बर्बाद करते हैं दिवाली के दिन लोग दीपक जलाते घी का का तेल और उसमें क्या है कि जो दीपक जलाएंगे तो नीचे मिट्टी का पात्र रहता है ना और एक पात्र से उसको ऊपर से ढंग थोड़ा तो अब उसी के धुआं जो है उसमें जमा हो जाएगा ऊपर वाले में धुआं लग जाएगा और उसी धुआं को घी में मिला करके माता है डिब्बी देती थी उज लगा देते थे और कोई आई ड्राफ की नहीं वही सब लोग उसी के ठीक रहती थी और अभी अभी तो रोई लगाते भी है देखते तो वो जो कंजल काला होता है बिल्कुल तो ये नीलो काले का यही मतलब है ना भगवान को श्याम कहा जाए मतलब नील है रावण को श्याम कहा जाए तो ऐसा है तो ये ध्यान रखना है ना ये जो, जो लोक में जिसको श्याम वर्ण प्रसिद्ध है वह भगवान को वर्ण नहीं है ना हम तो नील अत्यकर्षक वर्ण होता है आगे देखिए थोड़ा सा कहोगे क्या अष्ट दक्षिण पार्शे जम्मू और सुमेरु के दक्षिण भाग में क्या है का जम्मू जम्बू वृक्ष अर्थ है सुमेरु के दक्षिण भाग में क्या है जम्मू का जम्बू वृक्ष जम्मू वृक्ष का कहते जामुन का वृक्षरु के दक्षिण भाग में जम्मू वृक्ष है लगे यहाँ यथा करते जिस कारण से जिस कारण से इस द्वीप का नाम जम्मू द्वीप फैलाता है जिस कारण से यह जम्मू द्वीप कहलाता है तो जम्बू द्वीप भी सुमेरू से किधर हो गया तो, तो फिर जम्मू द्वीप का जो है आकाश ऐसा होगा नीला और जम्बू द्वीप भरतखंडे संकल्प पढ़ते हैं ना mm. तो ये भरतखंड के द्वीप नहीं है जम्बू द्वीप में है तो जम्बू द्वीप में का है। अब लगाइए दक्षिण क्या अर्थ और इसके दक्षिणी भाग में जम्बू वृक्ष है जम्मू वृक्ष है यथाकत का है कारण ऐसी आयम जम्मू द्वीप यह जम्मू द्वीप कहलाता है जम्मू द्वीपे भरतखंडे कहा जाता है तस्ते सूर रात्रिं दिवं लग्न विवर्त थे कस्य कर्क है यहाँ पर सुमेरोह परिता है। सुमेर, तस्ते सुमेरोह परिता का अध्ययन कर लेंगे कि सुमेरु के चारों ओर सुमेरु पर्वत के चारों ओर सूर्य का संचरण हो गए थे सुमेरु पर्वत के चारों ओर कौन चलता है सुमेरु पर्वत के चारों ओर सूर्य का संचरण होने के कारण रात्रि और दिन रात्रि दिवम है न रात्रि और दिन लगे हुए से घूमते हैं जिवर कैसे कैसे भ्रमते सुमेरु के चारों चारों ओर सूर्य का संचरण होने के कारण सुमेरु के चारों ओर सूर्य का संचरण होने के कारण रात्रि और दिन लगे हुए से घूमते हैं किस लगे से लगे हुए हैं? हैं, से लोग घूमते रहते ध्यान देना, तो जैसे इस सुमेरुओं में अब सूर्य भगवान इधर चले गए तो सुनेरु से लगा हुआ क्या होगा किस तरफ सूर्य की तरफ बिन पीछे की ओर जैसे ये सुमेरू है ना ये सूर्य है तो इधर क्या लगा है सूर्य से दिन और पीछे क्या लगा होगा तो ऐसे ही है तो रात्रि और दिन लगे हुए से घूमते रहते हैं रात के दिन घूमेंगे ना जिधर सूर्य जाएगा उधर दिन जाएगा और जिधर सूर्य सूर्य रटेंगे उधर रात भी जाएगी तो ये चक्कर चलता रहता है ऐसा क्षेत्र तो में यह लगाइए पार्ट सुमेरु पर्वत के चारों ओर सूर्य का संचरण होने के कारण रात्रि और दिन सुमेरु से लगे हुए घूमते रहते हैं उड़ी चीना पर्वत प्राया पर्वत के उड़ी चीना कर्थ उत्तर दिशा में स्थित सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित नील श्वेत तथा श्रृंगवान श्रृंगवत शब्द ध्यान रखना है ना नील श्वेत तथा श्रृंगवान नाम के पर्वत पहले पर्वत का नाम है नील दूसरे पर्वत का नाम क्या है श्वेत और तीसरे पर्वत का नाम क्या है श्रृंगवान श्रृंगवत भी कर सकते हैं कि नील श्वेत तथा श्रृंगव नामक पर्वत दो हजार योजन विस्तार वाले है दो योजन विस्तार वाले है एक नट का सुमेरू बता रहे हैं अच्छा देखता हूँ का हम देखो क्या है चल रहा है ना सुमेरु ही ले लेना है ना सुरु ही ले लेना चलिए हमने क्या बताया आपको कि पर्वत के उत्तर भाग में स्थित सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में स्थित नील श्वेत तथा नामक पर्वत दो हजार योजन विस्तार वाले हैं सुमेरु से दक्षिण में जम्मू जीव है और सुमेरु से और उत्तर में क्या है तीन पर्वत है अच्छा ये सब योगी लोग जो है ध्यान समाधि के बल पर हो सकता है सुख से तो भी योगी जा सकता है और किसी की गति कि वहां तक पहुँच जाए नव योजन शास्त्राणी रावणकम रणमयम तो तरह पूर्वां क्या तरंतरे है तरंतरेसु का अर्थ है उन तीनों पर्वत मध्येश तीनों पर्वतों के मध्य में तीनों पर्वतों के हाँ उन तीनों पर्वतों के मध्य में तीन वर्ष हैं वर्ष देश है दे भारतवर्ष वर्ष देखे ना भारतवर्ष का है भारत देश तो उन तीनों पर्वतों के मध्य में तीन देश हैं या उन तीनों पर्वतों के मध्य में नौ नौ नौ नौ हजार योजन विस्तार वाले क्या कहेंगे नौ नौ तो प्रत्येक का विस्तार नौ योजन है सामान्यतः योजन को माना जाता है चार कोस, कोस जानते हैं? मतलब तीन किलोमीटर का एक कोस होता है तो ये नौ नो, नो हजार योजन विस्तार वाले लगाइए कि तीनों पर्वतों के मध्य में 9,9000 योजन विस्तार वाले तीन देश हैं और उनका नाम है रमणक प्रथम का नाम क्या है रमणक और दूसरे का नाम है हिरण हिरण में और तीसरे का नाम है उत्तर क्या है तो उत्तरा पुरवा व्याकरण के ग्रंथों में प्रति जाता है तो ये उत्तरा पूर्वाह है ना उत्तर पूर्व ये तो क्या सुमेरु से भी उत्तर होने वाला क्योंकि सुमेरु से उत्तर कितने हो गए तीन पर्वत बताए और उनके मध्य में क्या बता दिया तीन देश बता दिए तो वो दूर हो गया की सुमेरु पर्वत में थे पर उन तीनों पर्वतों के मध्य में नोनो बजाज नो योजन विस्तार वाले नोनो बजाज नो योजन विस्तार वाले रमणा खरण में और उत्तर पूर्व नामक तीन वर्ष है रमणा खरण में और उत्तर पूर्व नाम वाले तीन देश देखें। है आगे देखेंगे निद हिमकूश हिमकली दक्षिण तो द्वि सहस यहा देखो क्या यहाँ पर दक्षिणता है तो दक्षिण से क्या लेंगे इस सुमेरु को वर्णन चल रहा है ना तो सुमेरु से दक्षिण कर हैं? नहीं। नहीं। तो अब हैं सुमेरु से दक्षिण दो हजार योजन विस्तार वाले दो हजार योजन विस्तार वाले निर्स हेमकूट तथा हेमशैल नामक प्रवर्ल नामक है लगाइए सुमेरु से दक्षिण की और निषर्मकूट तथा हिम क्या बोले बोलो से दक्षिण 2000 योजन विस्तार वाले 2000 योजन विस्तार वाले तथा नामक पर्वत हैं करे है उन तीन पर्वतों के मध्य में उन तीन पर्वतों के मध्य में 9000 योजन नौ नौ योजन विस्तार वाले प्रत्येक का विस्तार कितना नौ योजन की नौ नौ योजन विस्तार वाले हरिवर्ष हिम और घर ये तीन तीन तीन देश देश हैं क्या उसके मध्य में नौ नौ विस्तार वाले तीन देश हैं कौन कौन हरिवर्ष और किम पुरुष और भारत ये किधर आ गया सुमेरु से दक्षिण आ गया ना हाँ तो सुमेरु से दक्षिण आ गया ये नौ नौ विस्तार वाले हरिवर्ष किम पुरुष और भारतवर्ष कह रहे ऐसा सुमेरों प्राचीन पर्वत पूर्व प्राचीन कर रहे पूर्व सुमेरु पर्वत से पूर्व सीमा मालवान मालवान पर्वत पर्वत की की पर वाले भद्रा ओम मालवाना करोणा उदचण